एक चौदह भाग पृथ्वी के निर्माण से संबंधित सभी सिद्धांत सौरमंडल के पिंडों और उनकी गतियों के अवलोकन पर आधारित हैं, लेकिन इन सभी में कुछ न कुछ कमियां हैं, जैसे कुछ के अनुसार सूर्य का चक्रण हमारे सूर्य के वास्तविक चक्रण से अधिक तीव्र है अन्य कुछ सिद्धांत ग्रहों की स्थिति और उनकी लगभग वृत्ताकार कक्षा के बारे में कुछ नहीं बता पाते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में अगला महत्वपूर्ण विकास 20वीं -20 सदी के मध्य में तब हुआ जब वैज्ञानिक तारों के निर्माण की प्रक्रिया और तारों की आरंभिक परिस्थितियों के अंतर्गत गैसों के व्यवहार को और अच्छी तरह समझ गए थे यह विचार इस वास्तविकता की वो ले गया कि तारे के वायुमंडल से गर्म गैसें अंतरिक्ष में समा गई उन्होंने संघनित होकर अन्य ग्रहों का निर्माण नहीं किया इस प्रकार सौरमंडल के निर्माण का आधारभूत विचार तारे तारकी समागम की स्वीकार्यता से बना था लेकिन ऐसा होना भौतिक रूप से असंभव था इस समय वह वैज्ञानिक जो सौरमंडल मंडल की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत को विकसित कर रहे थे उनके लिए आकाशीय पिंडों की रासायनिक संरचना का पता लगाना नए आंकड़े प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ नोबेल पुरस्कार विजेता हेरल्ड यूरी ने के पदार्थों पदार्थों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि इन पिंडों में समाहित का सौरमंडल के आरंभिक समय के पदार्थों में बहुत थोड़ा ही अंतर है वैज्ञानिकों द्वारा 50 वर्षों से अधिक समय में सूर्य और ग्रहों की रासायनिक संरचना से संबंधित प्रमाण इन इन पिंडों से संबंधित हैं। हैं वैज्ञानिक मानते है कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, इस संबंध में कुछ विशिष्ट रासायनिक संरचना सूचना प्रद हो सकती है यही जानकारी कांट और लाप्लास द्वारा सुझाए गए कुछ आरंभिक संकेतों के समान वैज्ञानिकों को कुछ आधारभूत क्रियाओं पर कार्य करने को रही है। गैस और धूल से भरे बादलों की उत्पत्ति का सिद्धांत वर्तमान में सूर्य और ग्रहों की उत्पत्ति का स्वीकृत सिद्धांत पिछले चार सदियों से एकत्रित किए गए तथ्यों पर आधारित है गैस और धूल के बादलों से सौरमंडल की उत्पत्ति वाले सिद्धांत के अनुसार आज से करीब चार दशमलव शून्य अरब वर्ष पूर्व इन बादलों का आरंभिक द्रव्यमान सूर्य के वर्तमान द्रव्यमान की तुलना में करीब दस से बीस प्रतिशत अधिक था यह बादल मुख्यतः हाइड्रोजन और हीरियम के अणुओं के साथ पुराने तारों के मलबे में उपस्थित भारी तत्वों की बहुत सूक्ष्म मात्रा से बने थे जब ये बादल गुरुत्व बल के संपर्क में आए तब इनमें उपस्थित अणुओं के बहुत पास पास आने के कारण इन बादलों का घनत्व अधिक हो गया तब ये घूमते चपड़े बादल मध्य भाग से उभरे हुए थे गुरुत्व बल के कारण इनमें समाहित पदार्थ के केंद्र में आ गए और के में बदलने पर ये बादल बहुत गर्म होने लगे। वैज्ञानिकों के अनुसार यह प्रक्रिया लगभग उन पांच करोड़ वर्षों तक चलती रही जब तक कि केंद्र में नाभिकीय की क्रिया द्वारा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने के लिए केंद्र का तापमान पर्याप्त नहीं हुआ सूर्य का जन्म इसी दौरान हुआ माना जाता है